श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड अट्ठाईसवां अध्याय उत्तर कुरु वर्ष पर यादवों की विजय वाराहीपुरी में राजा गुणाकर द्वारा प्रद्युम्न का समाधर श्री नारद जी कहते हैं राजंश के बाद महाबाहु प्रद्युम्न सुमेर के उत्तरवर्ती और श्रृंगवान पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए वहाँ भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वे वाराही नगरी में जा पहुंचे जहाँ वर्ष के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट कर राज्य करते थे राजा गुणाकर ने बड़ी भारी सामग्री का संचय करके देवर्षि गणों से घिरे रहकर दसवें अश्वेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था उन्होंने एक मनोहर श्वेतवर्ण श्याम कर्ण अश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीर धनवा उस अश्व की रक्षा के लिए निकले थे प्रचंड पराक्रमी महावीर वीरधनवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए दस अक्षौणी सेना के साथ विचर रहे थे वीर चंद्रसेन, चित्रगु वेगवान आम शंकु वसु श्रीमान और कुंती नग्न जीती के इन दस पुत्रों ने सब ओर से शुभ्र घोड़े को घेरकर पकड़ लिया और हर्ष से भरे हुए वे यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है यो कहते हुए प्रद्युम्न की सेना के पास आए उसके ललाट में बंधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ समस्त यादव हाथों में उत्तम आयुध लिए में पड़े हुए थे नरेश्वर इतने में ही उस घोड़े को खोजती हुई वीर धनवा की सेना वहां आ पहुंची उसकी सेना के लोग यादव वाहिनी से उड़ती हुई धूल को देख आश्चर्यचकित हो दूर ही खड़े रह गए वे मन ही मन सोचने लगे प्रचंड पराक्रम राजा गुणा करके काल में कुरुखंड मंडल में दस्तु किम लुटेरे कहीं नहीं है गौवों के चर कर लौटने का भी समय नहीं हुआ है कहीं से बमंडल उठा हो यह भी नहीं जान पड़ता फिर यह मंडल को आच्छादित कर लेने वाला भूल समूह कहाँ से आया दूसरी सेना के लोग जब इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी समय धनुष की टंकार हाथियों की चिगाड़ गजराजों के चितकार, घोड़ों की हिमहिनाहट तथा की ध्वनि इन सबकी मिली जुली आवाज सुनाई दी तब श्री कृष्ण कुमार की प्रेरणा से तुरंत ही की सेना में पहुंचकर रथ पर बैठे हुए गुणा करके औरस पुत्र सूर्यतुल्य तेजस्वी वीर धनवा को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले राजन भोपालों के इंद्र द्वारिकाधीश यद कुलभूषण महाराज उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर यज्ञ करेंगे उनकी प्रेरणा से धनुर्धरों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न भारतवर्ष किम पुरुष वर्ष तथा हरिवर्ष को जीतकर कर उत्तर कुरुवर्ष में पधारे हैं उत्तर कुरुवर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे दस अक्षौणी सेना के साथ आए हुए प्रद्युम्न का कुबेर ने भी पूजन किया है अतः तुम्हें भी महात्मा प्रद्युम्न को उपहार देना चाहिए उनके द्वारा बांधे गए यज्ञ पशु को लौटा लेने की शक्ति इस भूतल पर और किस्में हैं साक्षात भगवान श्री चंद्र उनके सहायक हैं यदि उपहार दान और सम्मान करो तब तो भला होगा अन्यथा युद्ध होना अनिवार्य है वीर धन्वर ने कहा राजा राजाधिराज गुणाकर का पूजन तो देवराज इंद्र ने भी किया है अतः वे महात्मा प्रद्युम्न को भेंट नहीं देंगे रमणी श्रृंगवान पर्वत पर भगवान बराह विद्यमान है जिनकी सेवा भूमि देवी सदात आदर के साथ करती है उन्हीं के क्षेत्र में राजा गुणाकर ने भगवान के भगवानपूर्वक तपस्या की है दस हजार वर्ष पूर्ण होने पर वराह रूपधारी भगवान हरि ने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजा से कहा वर मांगो राजा ने श्री हरि को नमस्कार करके उलकित और प्रेम से विफल होकर कहा भगवान आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता असुर अथवा मनुष्य मुझे भूतल पर जीतने वाला न हो यही मेरा विष्ट वर है तब तथास्तु कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए इसलिए महाराज गुणाकर के यश स्वरूप अश्व को आप लोग स्वतः छोड़ दे नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा। इसमें संशय नहीं है श्री नारद जी कहते राजन वीर धनवा के योग कहने पर उद्धव ने वहाँ से शीघ्र अपनी सेना में आकर वहां जो बात हुई थी वह सब यादवों की सभा में सुना दी तब श्रुतकर्मा वृक्ष वीर भद्र एकल शांति दर्श पूर्णमाश और सोमक खालिंदी के ये दस पुत्र प्रद्युम्न के देखते देखते दर्श अक्षोणी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आ गए फिर तो प्रचंड पराक्रमी उत्तर कुर्ववासियों के साथ यादव वीरों का इस प्रकार तुम्हल युद्ध होने लगा जैसे दो समुद्र आपस में टकरा गए हों, हुए तीखे से शिरोमणियों की बड़ी शोभा होने लगी, मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली राजेंद्र वह रुधिर की नदी सौ योजन तक फैल गई तब मरने से बचे हुए उत्तर कुल के लोग भाग चले ठीक उसी तरह जैसे शरद काल आने पर बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने बाण समूह द्वारा वीर धनवा के रथ को चूर चूर कर दिया वीर धनवा ने रथहीन हो जाने पर भी बारंबार धनुष की टंकार करते हुए महावली पूर्णमास पर बीस बाणों से प्रहार किया परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मारकर उन बीसों बाणों के बीच से दो टुकड़े कर दिए राजेंद्र वीर धनवा ने भी एक बाण मारकर पूर्णमास की गंभीर ध्वनि करने वाली प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे कोई कटुवचन से मित्रता को खंडित कर देता है तब महाबली पूर्णमास ने लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में ले तुरंत ही वीर धनवा पर दे मारी गदा के प्रहार से व्यथित हो मधोत्कट योद्धा वीर धनवा ने श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास पर, पर से प्रहार किया तब पूर्णमास ने उठकर पवन नामक पर्वत को उखाड़ लिया फिर उन श्री हरिकुमार ने दोनों हाथों से उस पर्वत को घुमाकर वाराहीपुरी में वेगपूर्वक फेंक दिया वीर धनवा उस पर्वत पर ही थे अतः वे भी उसके साथ बुरा करके यज्ञ स्थल में जा गिरे और मुंह से रक्त वर्ण करते हुए मूर्चित हो गए उनका युद्ध विषयक वेग नष्ट हो गया था उस समय वाराहीपुरी में महान हाहाकार मच गया देवताओं और मनुष्यों की धुंदुभिया बज उठी देवताओं ने पूर्ण मास के ऊपर फूलों की वर्षा की अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुणाकर यज्ञ स्थल से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना दिव्य को लेकर युद्ध करने का विचार किया धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ विद्वान मनिन्द्र वामदेव उस यज्ञ में होता थे उन्हें युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख वामदेव जी ने उनसे कहा वामदेव जी बोले राजन तुम नहीं जानते कि परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि देवताओं का महान कार्य सिद्ध करने के लिए यदकुल में अवतीर्ण हुए हैं पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हो वे साक्षात भगवान द्वारिकापुरी में विराजते हैं उन्हें श्री कृष्ण ने उग्रसेन के यज्ञ की सिद्धि के लिए सम्पूर्ण जगत को जीतने के निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रद्युम्न को भेजा है गुणाकर ने कहा ब्रह्मण्ड आप परावर्वितताओं में श्रेष्ठ हैं अतः मुझे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का लक्षण बताइए वामदेव जी बोले जिनके अपने तेज में अन्य सारे तेज लीन हो जाते हैं उन्हें साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्रीहरि कहते हैं अंशांश अंश अन्शा आवेश कला तथा पूर्ण अवतार के ये पांच भेद हैं व्यास आदि महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम सत्व कहा है परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है दूसरा नहीं क्योंकि उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं श्री नारद जी कहते हैं राजन श्री कृष्ण का महात्मा सुनकर राजा गुणाकर ने वैर छोड़ दिया और भेट उपहार लेकर वे प्रद्युम्न का दर्शन करने के लिए आए श्री कृष्ण कुमार की परिक्रमा करके राजा ने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए वे गदगद बाड़ी में बोले गुणाकर करने कहा प्रभो आज मेरा जन्म सफल हो गया आज के दिन मेरा कुल पवित्र हुआ आज मेरे सारे क्रतु और संपूर्ण क्रियाएँ आपके दर्शन से सफल हो गई परेश भूमन आपके चरणों की भक्ति ही परमार्थ रूपा है साधु पुरुषों के संग से आपकी वह पराभक्ति हमें सदा प्राप्त हो आप ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्तवस्थल भगवान हैं आप मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए प्रद्युम्न ने कहा राजन आपको ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्राप्त ही है मेरे भक्तों का संग भी आपको मिलता रहे आपके यहाँ भगवती श्री सदा बनी रहे श्री नारद जी कहते हैं राजन योग कहकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न ने राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया इस प्रकार से गर्ग गर्गसहिता में जीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में उत्तर कुरुवर्ष पर यादवों की विजय नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ